के से क्रांतिकारियों के इंसाफ और इंसानियत के सिपाही साथियों नमस्कार सरकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास साथियों हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूं। किसी क्रांतिकारी की कहानी बताता हूँ जिनके पदचिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सकें। आज जिस क्रांतिकारी की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उन्हें इतिहास में क्रांति दूत के नाम से पुकारा जाता है और उनका नाम है अजीम खान अजीमुल्ला खान, अजीमुला खान। यूसुफई का जन्म सन 1830 में हुआ था यूसुफई पठानों का एक कबीला होता है आपने मलला यूसुफ का नाम सुना होगा जब अजीमुल्ला खान सिर्फ सात आठ बरस के थे तो कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा उस अकाल में अजीमुल्ला खान भूखों मरने लगे तो कुछ लोगों ने उनकी जान बचा कर, उन्हें कानपुर के ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया अजीमुल्ला खान ने इन्हीं ईसाई मिशनरियों से तालीम पाई और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ वे फ्रेंच भाषा के भी अच्छे जानकार हो गए उन दिनों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद उन्होंने कई अंग्रेज अधिकारियों के साथ नौकरी की और आखिर में वे नाना धुंधु पंत के राज दरबार में आ गए जो बिठूर में कानपुर के समीप रहा करते थे सन अठारह में बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मौत हो गई पेशवा बाजीराव द्वितीय की अपनी कोई औलाद नहीं थी और उनके एक दत्तक पुत्र थे नाना अंग्रेजों ने नाना को पेशवा की उपाधि लेने से मना कर दिया इसके बावजूद नाना धुंधु पंत ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया इससे नाराज होकर अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी तब तक नाना धुंधु पंथ अजीमुल्ला खान को अपना दीवान यानी प्रधानमंत्री बना चुके थे अजीमुल्ला खान उनके दाहिना हाथ थे और नाना धुंधु पंत ने 1853 में थ्री में अजीमुल्ला खान को लंदन भेजा अजीमुल्ला खान को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे आला अंग्रेज अधिकारियों से बात करके पेशवा की बंद हुई पेंशन को दोबारा चालू करवाएं। तो इस तरह 1853 में अजीमुल्ला खान लंडन पहुँच गए कुछ लोगों का मानना है कि लंदन में उनकी मुलाकात अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस से उपन्या लौटते समय वे रास्ते में तुर्की के शहर कॉन्स्टेंटिनोपल में रुके इस शहर को हिंदी में कुछ इस्ताम्बुल वहाँ उनकी दोस्ती लंडन के द टाइम्स अखबार के एक संवाददाता से हो गई। उन दिनों यूरोप में क्रीमिया का युद्ध चल रहा था क्रीमिया की इस जंग में ब्रिटेन और रूस आमने सामने थे अजीमुल्ला खान इस जंग का हाल जानने के लिए मोर्चे पर पहुंच गए एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक गोला आकर बिल्कुल उनके करीब गिरा और वे मरने से बाल बाल बचे लेकिन क्रीमिया की जंग ने अजीमुल्ला खान को ये सबक दिया की अंग्रेजों को हराना नामुमकिन नहीं है वे अंग्रेजों के हराने के संकल्प के साथ हिंदुस्तान लौटे अपने साथ वे फ्रेंच भाषा में छापने वाली एक मशीन भी लेकर आए हिंदुस्तान आकर अजीमुल्ला खान ने नाना धूडु पंत को यह मशवरा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इसके बाद नाना साहब और अजीमुल्ला खान दोनों तीर्थ यात्रियों के वेश में पूरे हिंदुस्तान घूमने लगे और लोगों को विद्रोह के लिए भड़काने लगे यह हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनूठी मिसाल थी नाना साहब और अजीमुल्ला खान दिल्ली गए और दिल्ली जाकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल से भी मुलाकात की अजीमुल्ला खान ने फ्रेंच में छापने वाली मशीन का उपयोग गोपनीय सूचनाओं को छापने में किया फ्रेंच में छपी इन सूचनाओं को अंग्रेज भी नहीं पढ़ पाते थे चार जून सन अठारह को कानपुर में विद्रोह भड़क उठा इसके बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के बंगलों में आग लगा दी और पूरे कानपुर पर नाना धोध पंत का कब्जा हो गया दीवान अजीमुल्ला खान उनके प्रमुख सलाहकार बन गए लेकिन क्रांतिकारियों की यह कामयाबी ज्यादा दिनों तक नहीं रही 17 जुलाई सन अठारह को अंग्रेजों की एक बड़ी फौज ने कानपुर पर हमला किया इस बार क्रांतिकारियों के पैर उखड़ गए और अंग्रेजों का फिर से कब्जा कानपुर पर हो गया कानपुर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने दीवान अजीमुल्ला खान की धरपकड़ की कोशिशें तेज कर दी क्योंकि वे मानते थे कि क्रांति के पीछे अजीमुल्ला खान का ही मस्तिष्क था अजीमुल्ला खान कई अन्य क्रांतिकारियों की तरह ही नेपाल की तराई में जाकर छिप गए और वही एक छोटी सी जगह में सन अठारह में 1859 में उनकी मौत हो गई उस समय उनकी उम्र 29 बरस से भी कम थी तो इस तरह दीवान अजीमुल्ला खान हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए और उनके सम्मान में कानपुर की एक मुख्य सड़क का नाम अजीमुल्ला एवेन्यू रखा गया है हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान उन्होंने दीवान अजीमुल्ला खान पर सुंदर पंक्तियां लिखी है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर महा में कई वीरवर वीरवर आए आए काम काम इस स्वतंत्रता महायज्ञ में नाना धूं तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम तो इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान ने नाना साहेब तात्या टोपे के साथ साथ अजीमुल्ला खान को भी स्वतंत्रता महायज्ञ का एक वीर पुरुष बताया तो दीवान अजीमुल्ला खान युसुफ को हमारा क्रांतिकारी सलाम अगले हफ्ते फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए नमस्कार किससे क्रांतिकारियों के इंसाफ और इंसानियत के सिपाही